नंबर नौ जीते जी मरने की कला ओम यस्तद्वेदो भयम् सह भ मृत्युं त्रित्वा संभूत्यामृत मश्नुते मशनु जो असंभूति और कार्यब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्यब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा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 क्योंकि ये चेहरा तो तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं ये चेहरा तो तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं ये आंख का रंग तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं ये नाक नक्श तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं ये चमड़ी का रंग तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं अगर नीग्रो मां बाप होते तो ये काला हो जाता अगर अंग्रेज मां बाप होते तो ये बुरा हो जाता ये पिगमेंट जो शरीर के रंग का है ये तो तेरे मां बाप से मिला तेरा रंग नहीं अपना रंग क्या है तेरा उसके पता लगा अपने चेहरे की फिक्र करिए तो माँ बाप का दिया हुआ चेहरा है, दिए हुए चेहरे छीन लिए जाएंगे ये मुखौटे से ज्यादा नहीं है सत्तर साल चलता है इसलिए हम सोचते हैं चेहरा है। एक आदमी के चेहरे पर अगर फिक्स चेहरा लगा दिया जाए मुखोटा और नटकील इस तरह कस दिए जाए कि जिंदगी में ना छूट सके थोड़े दिन में वो अपना चेहरा समझने लगेगा क्योंकि जब भी आईने के सामने जाएगा वही दिखाई पड़ेगा एक आदमी ने अमेरिका में एक बहुत अनूठा प्रयोग किया अभी प्रयोग उसने यह किया कि वह एक अमरीकन युवक लेखक उसने यह प्रयोग किया कि मैं वैज्ञानिक प्रक्रिया से निगरों हो जाऊं वैज्ञानिक प्रक्रिया से चमड़ी को काला करवा लू और फिर अमेरिका में जी के देखू कि निगरों पे क्या गुजरती है निग्रो पर क्या गुजरती है सफेद चमड़ी के आदमी को कभी ठीक पता नहीं चल सकता क्योंकि बिना निग्रो हुए कैसे पता चल सकता है और जो भी पता चलेगा वो सफेद चमड़ी वाले का का अनुभव अनुभव है निग्रो नहीं बड़ा हिम्मत का प्रयोग था पहले तो वैज्ञानिकों ने इनकार किया खतरनाक भी था पर वो आदमी मानने को राजी नहीं था और उसने धीरे धीरे तीन वैज्ञानिकों को राजी कर लिया छह महीने की लंबी प्रक्रिया इंजेक्शन और शरीर में नए पिगमेंट डाल के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 जान लूंगा कि निग्रो कैसा अनुभव करते हालांकि मैं तो निग्रो नहीं हूं सो निग्रो नहीं रहूंगा लेकिन संस्मरण में लिखा है कि चार छह दिन निग्रो के बीच रहकर मैं ये भूलने लगा कि मैं आंग्ल हूं मैं अमेरिकन हूं मैं गोरा हूं यह मैं भूलने लगा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 कि मैं सफेद चमड़ी का आदमी असली में सफेद आदमी हूं हंसू ये व्यवहार हो रहा है तब तो मुझे लगा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है और मुझे वही पीड़ा हुई छह महीने की निरंतर प्रक्रिया छह महीने में प्रेगमेंट खराब हो जाएगा और चमड़ी वापस सफेद होनी शुरू हो जाएगी छह महीने की प्रक्रिया के बाद उसने लिखा थी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 बोकोजू ने कहा बट नाउ आई एम डेड लेकिन मैं मरा हुआ आदमी हमने जवाब कैसे दे सू तो आदमी ने कहा मरे हुए आदमी पूरी तरह जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो तो बोकोजू ने कहा कि जब मर ही जाऊंगा फिर मरने में मेरा क्या गुण होगा जीते जी मर रहा हूं इसमें कुछ मेरा गुण जब मर ही जाऊंगा तब तो, तो मरूंगा ही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 मरना अपनी तरफ से स्वेच्छा से वॉलंटरी डेफ मरते जाना ऐसे होते जाना जैसे मर ही जब कोई गाली दे तो जानना कि मैं मर गया हूं जब आप मर जाएंगे और आपकी कब्र पर खड़े होकर कोई, कोई गाली देगा तो आप क्या करेंगे वही करना जब आप मर जाएंगे और आपकी खोपड़ी कहीं पड़ी होगी और हो, कोई लात मारेगा तो जो उस वक्त करे वही अभी भी करना संन्यास का अर्थ यही है तो हम असंभूत ब्रह्म में उतर जाएंगे और नहीं तो मौत का अवसर भी चूक जाएगा और ऐसा नहीं कि एक दफा कई दफा चूक चुका जन्म का कई दफा चूका इस बार तो ही है इसके पहले जन्म का अनेक बार चूका और मृत्यु का अनेक बार चूका हम कोई नए नहीं हैं मरने और जीने में पुराने अभ्यासी बहुत बार जन्म ले चुके बहुत बार मर चुके आत्तन एडिक्टेड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 फिर शरीर में तादात बन जाता है तो शरीर मरता है तो लगता है मैं मर रहा हूं और जब अचानक मौत आएगी और मौत अचानक आती है मौत आपको खबर दे नहीं आती खबर दे के आए तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएं उसकी बड़ी करुणा इसलिए खबर देके मौत आए तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं इसलिए बड़ी करुणा पूर्ण व्यवस्था है कि बिना खबर दिए आती सोचे चौबीस घंटे पहले आपको मौत बता जाए कि आती हूं चौबीस घंटे बाद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 इस छोटी सी प्रक्रिया से इस छोटे से मंथ से चिता पर चढ़ाने से आदमी मान लेता था कि मर गया। दूसरा आदमी आज इतनी सरलता नहीं आज आप चिता पे भी आपको चढ़ा दे तो भी आप चिता से वही उतर आएंगे जो चढ़े थे आपका सिर भी घुटा दे तो आप फोटो उतार के उसी अल्बम में लगा देंगे जिसमें बिना सिर घुटी लगी